ग्रह का 32वां भाग करीब लाख वर्ष पहले शायद उत्तर केंद्रीय यूरेशिया में मैमथ उत्पन्न हुआ जो पश्चिम की ओर ब्रिटेन व स्पेन और पूर्व से होकर बेरिंग से दक्षिण टुंड्रा समान क्षेत्रों उत्तरी अमेरिका से अटलांटिक के तटीय क्षेत्रों और अलास्का की ओर गया हम इनके उपस्थिति के बारे में साइबेरिया की भूमि में अनेक परिरक्षित शवों और पुरा पाषाणों कलाकारों द्वारा बनाई गई चित्रकारी के विस्तृत अध्ययन से जानते हैं। यह समय आधुनिक मानवों की अफ्रीका में उत्पत्ति के समय से पहले का था सातवां अध्याय हरियाली की चादर यह कोई नहीं जानता कि आरंभिक जीव यानी एक की बैक्टीरिया ने कब सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर हरे पौधों के समान भोजन बनाना आरंभ किया क्लोरोफिल यानी हरित वर्ण ने वायुमंडल में ऑक्सीजन की मुक्त अवस्था के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जीवाश्मों के अध्ययन से यह पता चला है कि करीब साढ़े तीन अरब वर्ष पहले सर्वप्रथम हरित वर्णक का उपयोग करने वाले जीव नीले हरे शैवाल के नाम से प्रसिद्ध साइनोबैक्टीरिया था यद्यपि नीले हरे शैवाल कहलाने वाला साइनोबैक्टीरिया शैवाल नहीं था लेकिन यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं अपना भोजन बनाने वाला पहला जीव था जो अवशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन मुक्त करता था इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया वास्तव में पौधा नहीं था लेकिन यह पृथ्वी पर प्रकट होने वाले पौधे जैसा पहला जीव था करीब तीन दशमलव शून्य से तीन दशमलव पांच अरब वर्ष पुराना श्रोमोटोलाइट नामक जीवाश्म से यह पता लगता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवित जीवों की पहले बस की बस्ती साइनोबैक्टीरिया ही थी। मुख्यतः थीट चूने के पत्थरों का परतदार जमाव है जिसका निर्माण साइनोबैक्टीरिया की परत के एक के ऊपर एक जमने से हुआ है यह पर्त पतली हल्की और जटिल कुकरमुक्ताकार, यानी अर्थ आकार की चट्टानों पर पाई जाती थी